मानव प्रिय ब्रह्मचारी अपनी चर्चा का संदर्भ है कि मनुष्य के पास एक ज्ञान है जो किसी का दिया हुआ नहीं है वो उसका स्वभाव से है वो कभी उससे छूटेगा नहीं जैसे जीवात्मा के कुछ गुण स्वाभाविक हैं, कुछ गुण निमित्त से आते हैं कुछ गुण प्रकृति से आते हैं कुछ गुण उसके स्वभाव में ही हैं। तो जीवात्मा के जो स्वाभाविक जो गुण हैं, जो कर्म और उसके स्वभाव हैं, वो कभी नहीं बदलेंगे वो उसका स्वभाव रहेगा जैसे जीवात्मा निर्विकार है वो उसका स्वभाव है प्रकृति के संपर्क में आकर के वो विकारग्रस्त हो जाता है ये उस प्रकृति से संबंध के कारण बनता है स्वभाव से वो निर्विकार है किसी परिस्थिति से भयभीत हो जाने की अवस्था जब मनुष्य के अंदर घटती है वो जीवात्मा का स्वभाव नहीं है भयभीत होना डरता इसलिए है कि उसे मृत्यु से भय लगता है इसलिए अपनी सुरक्षा करता है और मृत्यु से डरना ये जीवात्मा का स्वभाव नहीं है ये अज्ञान के कारण से है ठीक समझ ना होने के कारण से है तो ऐसे ही कितने ही बिंदु हैं कि जो स्वाभाविक ज्ञान है वो कभी परिवर्तनीय नहीं होता बदलता नहीं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जब मनुष्य एक दूसरे से प्राप्त करता है किसी वस्तु से प्राप्त करता है किसी व्यक्ति से प्राप्त करता है किसी स्थान से प्राप्त करता है बच्चे को शिक्षा की आवश्यकता होती है तो उसे शिक्षक के पास जाना होता है शिक्षक के पास जाए बिना वो शिक्षित नहीं हो सकता इसलिए ऋषि दयान जी नैमित शिक्षा के ऊपर बहुत अधिक जोर देते हैं अगर नैमितिक शिक्षा ना हो तो मनुष्य पशु की तरह जिए पशु की तरह उसका जीवन होगा इसलिए पशु से मनुष्य बनाने के लिए पशुत्व से मनुष्य को देवता के स्तर तक लाने के लिए उसे नैमितिक ज्ञान की बहुत महती आवश्यकता पड़ती है तो स्वामी जी कहते हैं कि पुनर्जन्म से संबंधित जो समस्या है कि आप ये जो कहते हैं कि वो भूल जाता है उसको याद नहीं रहता है तो स्वामी जी इसके उत्तर में समाधान देते हैं कि देखो भाई स्वाभाविक और दूसरा नैमित्तिक नैमित्तिक ज्यामित्तों से प्राप्त करता है माता से पिता से गुरु से आचार्य से प्रकृति से वस्तु से तरह तरह के साधनों से वो निमित्त का ज्ञान प्राप्त करता है और एक उसका स्वाभाविक ज्ञान होता है तो स्वामी जी कहते हैं कि स्वाभाविक ज्ञान नित्य रहता है जब तक जीवात्मा है तब तक उसका ज्ञान है तो इसका मतलब जब जीवात्मा नहीं होगा तो उसका ज्ञान भी नहीं रहेगा जब तक जीवात्मा शरीर में है तब तक वो साधनों से क्रिया करेगा विभिन्न प्रकार के साधनों से विभिन्न प्रकार के वो व्यापार करेगा लेकिन जैसे ही शरीर से जीवात्मा निकल जाता है और उसकी सारी की सारी नैमित्त क्रियाएं समाप्त हो जाती है फिर वो हाथ नहीं उठा सकता पैर नहीं हिला सकता बोल नहीं सकता तो जीवात्मा के जो स्वाभाविक गुण है वो जीवात्मा जब तक शरीर में रहता है तब तक स्वाभाविक और नैमित्तिक गुणों से उसका काम चलता रहता है और जैसे ही जीवात्मा इस शरीर से निकलता है वैसे ही स्वाभाविक गुण तो उसके रहते हैं पर नैमित्तिक जो ज्ञान है जब तक वो दूसरे शरीर को प्राप्त नहीं कर लेता तब तक वो ज्ञान उसके अंदर संस्कार रूप में रहता है क्यों रहता है क्योंकि जीवात्मा अकेला नहीं जाता इस संसार से अपनी सारी सेना लेकर के जाता है सूक्ष्म शरीर साथ में लेकर के जाता है तो सूक्ष्म शरीर के अंदर एक मन है तो मन के अंदर जो उसने निमित्त से ज्ञान प्राप्त किया था उसका संस्कार उसके मन के अंदर रहता है और वो संस्कार मन के अंदर लगातार चलता ही रहता है जब तक उसकी मुक्ति ना हो या जब तक पुरलवस्था ना आए तब तक इस नैमित्तिक ज्ञान के संस्कार उसके बने ही रहते हैं और ये संस्कार बुरे भी हो सकते हैं और अच्छे भी हो सकते हैं इसलिए पतंजलि कहते हैं कि जो कुसंस्कार हैं उनको मिटाने का अवसर तुम्हें प्राप्त है क्योंकि जो कुसंस्कारों का हमने जो निर्माण किया है वो हमारा स्वभाव नहीं है वो हमने निमित्त से प्राप्त किया है तो जो हमने निमित्त से जान प्राप्त किया है अच्छा या बुरा शुभ या अशुभ जैसी हमारी प्रवृत्ति है वैसा हमने ज्ञान लोगों से प्राप्त किया है तो जिस ज्ञान से हमारे मन के क्लेश बढ़ते हैं हमारे मन की अशांति बढ़ती है हमारी उन्नति अब अवरुद्ध हो जाती है तो उस ज्ञान को बदलना उस ज्ञान को नष्ट कर देना उस ज्ञान को अपने से दूर रखना ये जीवात्मा का स्वभाव है क्योंकि जीवात्मक स्वभाव क्या है द्वेष और राग यानी राग ना कहें तो इसको इच्छा और द्वेष कह सकते हैं लेकिन जब द्वेष कहेंगे तो राग तो अपने आप ही आ जाएगा पतंजलि तो राग और द्वेष का निषेध करते हैं वो तो कहते हैं ये तो क्लेश है इसको तो हटाना चाहिए तो यहां पर जैसे व्याख्या करते हैं हमारे विद्वान लोग कि विद्या राग और विद्यायुक्त द्वेष तो रहेगा ही मुक्ति में भी रहेगा विद्यायुक्त राग और विद्यायुक्त द्वेष मुक्ति में भी रहेगा इसलिए विद्यायुक्त राग वो क्लेशों में नहीं आता है जब हम गलत चिंतन से अपने अंदर राग और आसक्ति पैदा करते हैं वो क्लेशों के अंदर आएगा तो नैमित्तिक ज्ञान चाहे वो क्लेश को उत्पन्न करने वाला हो चाहे वो मोक्ष की ओर ले जाने वाला हो वो है नैमित्तिक ही वो हट भी सकता है मिट भी सकता है नष्ट भी हो सकता है तो कहते हैं कि जो दूसरा ज्ञान है नैमित्तिक कहते हैं उस ज्ञान की घटती बढ़ती उसकी घटती बढ़ती रहती है उसकी घटावड़ी होती रहती है न्यूनादिक और हानि लाभ आदि ये सब प्रसंग आते रहते हैं कहते हैं कि नैमित्तिक ज्ञान से हम अपने अंदर परिवर्तन का अनुभव करते हैं किसी ने हमारे साथ दुर्व्यवहार कर दिया तो हम दुखी हो जाते हैं किसी ने हमारे साथ एक अच्छा आत्मीय व्यवहार कर दिया तो हमारे सुख की कोई सीमा नहीं रहती तो कहते हैं ये दोनों ही अज्ञानी अज्ञानी के लक्षण है क्यों क्योंकि वो चिपक गया है राग से चिपक गया है और द्वेष से वो घृणा करता है तो कह, कहते हैं कि कि वो ये नहीं समझता है नासमझ व्यक्ति कि सामने वाला अगर सदव्यवहार कर रहा है तो उसका कोई ना कोई स्वार्थ है और सामने वाला दुर्व्यवहार कर रहा है इसमें भी उसका कोई ना कोई स्वार्थ है ये दोनों ही परिवर्तनीय है ये दोनों ही स्थिर नहीं रहने वाले क्योंकि ये निमित्त से आए हैं तो निमित्त से आई हुई चीज को स्थिर मान लेना ये दुख का कारण है ये हमारी दुख की उत्पत्ति में कारण बनते हैं जो हमारे साथ सदव्यवहार करता है वही हमारे साथ दुर्व्यवहार भी करता है जो हमारे साथ विश्वास का पात्र कभी होता है वही हमारे साथ विश्वासघात भी कर देता है क्यों इसलिए कि मनुष्य के मन की अवस्थाएं बदलती रहती हैं और वो इतना योगी तो होता नहीं है हाँ योगी व्यक्ति भले ही इन मन की अवस्थाओं को अपने काबू में करके और लोगों से हर समय सदव्यवहार करे ये योगी या योगाभ्यास ही तो कर सकता है संभव है लेकिन जो योग साधना नहीं करते जो ध्यान नहीं करते रात दिन व्यापार कार्यों में विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों में लगे रहते हैं उनसे ये आशा रखना कि हमारे साथ संत जैसा व्यवहार करे तो आशा कर लो करने बाद क्या मिलेगा विषाद दुख तनाव बेचैनी ये पुरस्कार में मिलेंगे क्योंकि हमने उसको स्थिर मान दिया तो स्वामी जी ये कह रहे हैं कि नैमित्तिक ज्ञान में तो हानि लाभ दुख सुख लगे ही रहेंगे इनसे आदमी बच नहीं सकता किंतु स्वाभाविक ज्ञान जब आदमी अपने काम में लाता जब वो अपने स्वभाव में स्थित होता जब वो अपनी विकार रहित अवस्था में स्थित होता है उस अवस्था से बड़ा कोई सुख नहीं है उसमें फिर बाहर के सुख के लिए किसी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती तो आगे चलते हैं हम तो कहते हैं कि इसका दृष्टान्त क्या बनेगा जैसे अग्नि में दाह करना अग्नि में दाह करना मतलब अग्नि की जो ऊष्मा है अग्नि में जो प्रकाश है वो उसका स्वाभाविक धर्म है वो तो कहीं से आया नहीं है आगे कहते हैं अर्थात ये धर्म तो अग्नि के परमाणुओं में रहता ही है अग्नि जो एक परमाणुओं का संघात बनी है जो हम इंद्रियों से देख लेते हैं रूप ग्रहण कर लेते हैं जब वो अलग अलग कड़ों में बिखरी हुई होती है जब वो सूक्ष्म भूतों में बिखरी हुई होती है तो हम इंद्रियों से उसका साक्षात नहीं कर कर पाते नहीं कर सकते इसलिए जो कुछ भी हमें दिखाई दे रहा है वो केवल परमाणुओं का संघाती तो है व्यवहार चलाने के लिए हमें कुछ शब्द गढ़ने पड़े हमें कुछ शब्दों का निर्माण करना पड़ा अब जैसे मान लीजिए लोटे में पानी है और किसी से हम कहीं भी एक लोटे में और पानी भर के लाओ दूसरा लोटा भी साथ में रखा है अब हम ये तो नहीं कह सकते कि परमाणुओं में पानी भर के लाओ ऐसा व्यवहार हम नहीं कर सकते घड़े में पानी भरके लाओ परमाणुओं के संघात में पानी भरके लाओ यह व्यवहार तो बड़ा आश्चर्यजनक लगेगा और पागलपन जैसा लगेगा इसलिए है तो परमाणुओं का संघात यह सब सतर स्तंभ के परमाणु सभी में है घड़े में भी है आदमी में भी है मन में भी है पर जीवात्मा में सतर स्तंभ के परमाणु नहीं है फिर भी आदमी दुखी होता है इसका मतलब उसने प्रकृति के साथ अपने अंदर रजोगुण की प्रधानता बढ़ा ली है इसलिए वो व्यक्ति दुखी है रजोगुण सतोगुण और तमोगुण तीनों ही बड़े उपयोगी हैं अगर हम इनका सदुपयोग करें तो लेकिन जब हम इनका दुरुपयोग करते हैं तो हम अपने अंदर दुख के बीज बो देते हैं गलत उनका इस्तेमाल करते हैं गलत ढंग से चिंतन करते हैं गलत खाते हैं तो कहते हैं कि ये जो अग्नि है जैसे अग्नि का स्वाभाविक धर्म है उसमा अर्थात ये धर्म तो अग्नि से परमाणुओं में रहता है ये जिससे अग्नि का निर्माण हुआ है जिन तत्वों से वो तो उसमें भी रहता है कारण गुणे कार्य गुणे दृष्टा वो कार्य में भी गुण देखे जाते हैं आगे कहता है कि ये उसका निजधर्म उसे कभी भी नहीं छोड़ता अग्नि का अस्तित्व ऊष्मा तो कारण से है या यू कहे ऊष्मा का अस्तित्व तो अग्नि के कारण से है दोनों का अभेद संबंध है यानी दोनों एक ही है फिर भी अलग अलग व्यवहार किया जा रहा है आगे कहते हैं कि ये उसका निज धर्म से कभी नहीं छोड़ता इसलिए अग्नि की दाहक शक्ति का जो जान है वो स्वाभाविक ज्ञान समझना चाहिए इसलिए अग्नि में जो जान है या अग्नि का जो ज्ञान है किसको अग्नि को अग्नि का ज्ञान तो होगा नहीं या हो जाएगा कि मैं गर्म हूं या मैं ठंडी हूं अग्नि को अग्नि का जान थोड़ी होगा अग्नि की उष्मा या अग्नि के दूसरे गुणों का ज्ञान तो चेतन को होगा तो वो चेतन इस बात का निर्णय करेगा कि यहाँ अग्नि की ये जो उष्मा है ये इसका स्वाभाविक धर्म है या इसका नैमित्तिक धर्म है वो फिर अनुमान से वस्तुओं को देख करके शिक्षकों से ज्ञान को उपलब्ध करके फिर इसका निर्णय वो करता है कि अग्नि में जो धर्म है वो स्वाभाविक है जल में जो धर्म है वो स्वाभाविक है जल में शीतलता है आकाश का जो शब्द गुण है वो स्वाभाविक है वो नैमित्तिक नहीं, नहीं है कि कहीं से आया हो दूसरे तत्व से आकर के यार आकाश में जुड़ गया हो नहीं वो उसका शब्द गुण स्वाभाविक है और उसी हिसाब से परमात्मा ने हमारी इंद्रियों का निर्माण किया है कान से हम सुन ही सकते देख नहीं सकते हैं। और कान में इस स्त्री की व्यवस्था की हुई है कि जो शब्द आकाश में रहते हैं वो शब्द आकाश में रहते हैं तभी हमारे मन में वो रहते हैं तो हमारे मन में जब उस बाक की रचना होती है तो दूसरा बोलता है तो वो तरंगों के रूप में हमारे कांस आके टकराता है हम सुनते हैं और उस शब्द का अर्थ समझ करके हम अपने मस्तिष्क में एक वाक्य की योजना बना लेते हैं और उसका अर्थ समझ लेते हैं कि हाँ अमुक ने ये कहा तो इस तरह से स्वामी जी कहते हैं कि जो भी स्वाभाविक ज्ञान है वो उन उन पदार्थों में सदा रहता है फिर भी देखो कि अग्नि के संयोग के कारण से जल में उष्णुता धर्म उत्पन्न होता है जल गर्म होता है तो वो जल की स्वाभाविकता नहीं है वो अग्नि के परमाणुओं के कारण से पानी में गर्माहट आ जाती है हमारे अंदर बुखार की कभी कभी अनुभूति होती है बुखार आ जाता है कई बार तो 102, 103 डिग्री चढ़ जाता है सारा शरीर तापमान से जलने लग जाता है तो शरीर का धर्म थोड़ी है बुखार आना यानी शरीर का तापमान अब इतना हो गया है कि अब शरीर उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है वो बुखार का रूप धारण कर लेता है वास्तव तापमान किसका है वो अग्नि का अग्नि हमारे अंदर है पर वो अग्नि हमारे अंदर होती हुई भी हमारी नहीं है हमारे स्वभाव में अग्नि थोड़ी है जीवात्मा का स्वभाव अग्नि थोड़ी है तो ये जितने भी जितने गुण हैं, ये सब हमें प्रकृति से मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं और फिर जब हम इन पदार्थों का भक्षण करते हैं तो उचित अनुचित रूप से फिर ये रोग के रूप में हमारे सामने प्रकट हो जाते हैं तो आगे कहते हैं कि ये जो जल की जो उष्णता है वो कैसा है कहते हैं जल के उष्णता विषय का जो ज्ञान है वो नैमित्तिक है वो जो ज्ञान जीवात्मा को हुआ है उसको ये पता लगा कि जल में जो गर्मी दिख रही है वो जल की नहीं है वो किसी और ही तत्व की है और जो दूसरा तत्व है वो दूसरा तत्व अग्नि है रूप आंख से हम देखते हैं तो तो आंख से रूप का ही ज्ञान होता है एक अग्नि तत्व का ही ज्ञान होता है आंख से हम जल को नहीं देख रहे आंख से हम आपको नहीं देख रहे आंख से हम वायु को नहीं देख रहे आंख से हम आपको भी नहीं देख रहे आंख से हम देख रहे हैं आपको जो रूप गुण है ना बस वही दिखाई दे रहा लेकिन आपके अंदर जो पार्थिव तत्व है उसको हम नहीं देख रहे हैं ये जो पृथ्वी जिसे हम पृथ्वी कहते हैं इसको हम आंख से नहीं देख रहे हैं बस इसका नामकरण कर दिया है क्योंकि आंख का गुण क्या है रूप बस जो रूप है उसको देख रहे हैं पर जो पार्थिव तत्व तो है जो जल तत्व है जो वायु तत्व है उसको हम आंख से नहीं देख सकते इस इंद्रिय से उसका दर्शन नहीं हो सकता तो कहते हैं कि इसलिए जब व्योग हो जाता है तो वो धर्म उसमें नहीं रहता है और आगे कह रहे हैं इसलिए जल में उष्णता विषय का जो जान है वो नैमित्तिक होता है जल में शीतलता विषय का जो जान है वो स्वाभाविक जान होता है तो जल में शीतलता है वो उसका स्वभाव है वो उसका धर्म है वो उसका लक्षण है एक के खत्म होने से दूसरा खत्म हो जाएगा आगे कहते हैं कि मैं हूं अब जीव की अब जीव की बात कहते हैं तो मैं हू मैं हू पर मैं हूं यह अनुभूति कैसे होती है शरीर के द्वारा अगर शरीर ना हो तो मैं हूं कहेगा कौन मैं के लिए जवान चलानी पड़ेगी मां वर्ण का उच्चारण करना पड़ेगा और उस शरीर के बिना हो नहीं सकता इसलिए जो लोग कहते हैं ना कि जी मरने के बाद जब जीवात्मा निकल जाता है तो वो भटकता रहता है वो कहता रात में मुझे वो, वो ये कह रहा था कौन कह रहा था वो जो मर गया दो दिन पहले वो मर गया दो दिन पहले मर गया ये कैसे कहेगा उसके साधन तो रहे ही नहीं उसका शरीर तो रहा ही नहीं फिर वो हमसे बात कैसे करेगा स्वप्न में आकर के वो होता क्या है कि मरने वाला तो मर गया ईश्वर की व्यवस्था से उसका अगला जन्म हुआ किसी भी होनी में मनुष्य में या किसी इतरि में लेकिन हमारे मन के अंदर जो स्मृति है उसकी उसकी बातों की उसने कुछ कहे कुछ बात उसके साथ में रहे उसके साथ घूमे उसके साथ खाए बहुत सारी स्मृतियां जो हमारे मन में रहती है उन स्मृतियों के आधार पर हमारे मन में एक संस्कार का निर्माण होता है उस संस्कार के हिसाब से स्मृति का निर्माण हो जाता है यानी संस्कार से स्मृति बनती है और स्मृति से संस्कार का निर्माण होता है तो वो जो हमारे अंदर स्मृति से संस्कार बना और संस्कार के बारे में हमने स्मृति का रूप लिया हम सोए और सोने के समय हम सोए नहीं तो देखते दे रहे तो वो जो समय हमने जो सोचा या रात में सोने से पहले हमने जो सोचा स्मृति का वो करके हमारे सामने वो व्यक्ति एक आकृतिक रूप में खड़ा होता है सोचते हैं कि मेरी तो मां दिखी माँ तू तो तो अब दुखी रहेगा क्योंकि तो मैं कि तो तो माँ क्या कहेगी हुई बात का संस्कार उसको मत रहता है और वो संस्कार तो इसलिए ईश्वर की व्यवस्था से जीवात्मा कहीं भटकता नहीं उसको जन्म मिल जाता है कम मिल जाता है ये एक अलग प्रश्न है कुछ कहते हैं कि तुरंत मिलता है कुछ कहते हैं कि जब आगे व्यवस्था होती है तब मिलता है तब तक वो अपने हाथ पास में रोके रखता है लेकिन व्यवस्था और जन्म तो आगे उसको मिलता ही तो ये जो कह रहे हैं कि इसकी अनुभूति वो इंद्रियों और साधन के द्वारा नहीं कर सकता ये माफ कह सकता है मैं हूं ये, ये जो पड़ी है रखा है क्या रह ये कह सकती मैं यहाँ पड़ी हूँ और अगर कह दे तो हम भाग खड़े होंगे की इसमें भूत आ गया मैं हूँ मैं किसी को संदेह नहीं है पर मैं क्या हूँ इसमें सभी को संदेह हो जाता है मैं हूँ मैं किसी को संदेह नहीं कि मैं हूँ पर मैं क्या हूँ इसमें सबको संदेह हो जाता है कि मैं शरीर हूँ मैं आत्मा हूं मैं क्या हूं तो मैं क्या हूं का झगड़ा है मैं हूं का झगड़ा नहीं है झगड़ा मैं क्या हूं का है तो कहते हैं स्वामी जी कि मैं हूं अर्थात अपने अस्तित्व का जो ज्ञान है वो स्वाभाविक ज्ञान है हालांकि मुक्ति में जीवात्मा ये अनुभव कर सकता होगा कि मैं हू लेकिन संसार में शरीर के बंधन के कारण से तो वो बिना शरीर के कहने में संभव नहीं है कि वो ये कहे कि मैं हूं उसको शरीर का साधन का इंद्रियों का सहारा लेना ही होगा तो कहते हैं ये जो मैं हूं का जान है ये स्वाभाविक है आयुर्वेदाचार्यों ने कुछ मानस व्याधियां मानी है कुछ स्वाभाविक व्याधियां मानी है कुछ शारीरिक व्याधियां मानी है तो शारीरिक व्याधियों को तो हम सब समझते हैं बहुत सारे रोग होते हैं बात जन, कफ जन् पित जन्य उनकी समन करने की औषधियां फिर लेते हैं फिर कहते हैं मानसिक व्याधियां भी होती है मानसिक व्याधियां क्या होती है जैसे ईर्ष्या काम क्रोध द्वेष ये मानसिक व्याधियां हैं तो कहते हैं ये जो व्याधियां हैं मानसिक व्याधियां और शारीरिक व्याधियां तो शारीरिक व्याधियों का जो संबंध है वो तो दवाई से है और उस, औषधि से है और जो मानसिक व्याधियां होती हैं उनका संबंध मन की शुभ चिंतना से है यानी मन के साथ में एक शुभ चिंतन जुड़ा हुआ है और फिर एक शरीर की व्याधि के अंतर्गत और ले लिया ये भूख प्यास लगना ये भी स्वाभाविक मानी है मरना मृत्यु एक स्वाभाविक रोग है भूख एक स्वाभाविक रोग है आदमी सौ साल का भी हो जाएगा तब भी उसको भूख लगती रहेगी भले ही वो आधी रोटी खाके उठ जाए क्योंकि अब इंद्रिया तो काम कर नहीं रही है वो आधी रोटी खाके उठेगा और खाएगा जरूर या फल लेगा या कुछ भी लेगा तो भूख प्यास मृत्यु बुढ़ापा जवानी बचपन ये स्वाभाविक रोग है जिसका मतलब की हम सब रोगी है हमें से कोई निरोग नहीं है तो स्वाभाविक रोग तो हमटा ही नहीं सकते जब जन्म लिया है तो बचपन भी होगा फिर कुमार अवस्था भी आएगी आएगी फिर जवान भी होंगे और रुकना है, है नहीं रुकना है ही नहीं यहाँ पे कहीं भी रुक नहीं रहे बच्चा जवान हो रहा है तो हो रहा है जवान बुढ़ापे की ओर जा रहा है उसको जवान को पता नहीं लगता बुढ़ापे की ओर जा रहा हूँ पर वो जा ही रहा है और जवान बुढ़ापे में जा रहा है और बुढ़ापा जो बूढ़ा जो है मृत्यु की ओर बढ़ रहा है तो गति तो यहाँ सब तरफ चल रही है लेकिन ये जो गतियां हैं जन्म की बचपन की बुढ़ापे की मृत्यु की भूख प्यास ये सब स्वाभाविक व्याधियां हैं सुश्रुत में आया है ऐसा कि वो सब शारीरिक व्याधियां हैं ये इनको हम मिटा नहीं सकते शारीरिक में भी स्वाभाविक व्याधियां तो कहते हैं ये जो जैसे स्वाभाविक व्याधियां नित्य हैं शरीर के रहते इनसे कभी छुटकारा नहीं हो सकता इसी तरह मैं मैहू में जो अपने अस्तित्व का ज्ञान है वो भी उसका स्वाभाविक है वो उससे कभी छूट नहीं सकता वो रहेगा और आगे क्या कहते हैं परंतु चक्षु श्रोत्र इत्यादि इंद्रियों से जो ज्ञान होता है वो आत्मा का नैमित्तिक ज्ञान है आंख से हम बहुत सारी वस्तुओं को देखने के बाद निर्णय करते हैं आंख से हम निर्णय करते हैं क्या निर्णय करते हैं कि सामने वाला व्यक्ति गलत भी हो सकता है सही भी हो सकता है सामने वाला व्यक्ति सही हो सकता है सामने वाली वस्तु को कर देख करके हम उसके बारे में कई तरह से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कई तरह के निर्णय निकाल लेते हैं देखने से हालांकि उस समय हमारी अन्य इंद्रिया भी काम करने के लिए तैयार स्पर्श भी तैयार है जैसे हम किसी आम को देखते हैं तो हम देखते ही इंद्रियों से और वो करने इच्छा भी पैदा हो जाती है कि देखें आम अच्छा है पीला है हमने सबका निर्णय कर लिया अच्छा ये बनारसी है, है की लंगड़ा है हमने कर लिया स्मृति का आदर हमारा निर्णय कर रहा है केवल आम नहीं कर रही है सारी कर बुद्धि भी काम कर रही है मन भी काम कर रहा है और अंदर हमारी चुनिया भी उज्जवलित हो रही है थोड़ा स्पर्श कर करता है अच्छा फिर इसको थोड़ा स्वाद भी लेना चाहिए स्वाद नहीं मिलता तो दुख होता है, है छीन के भाग गया या किसी दूसरे दे तो स्वामी कहते हैं कि एक तो वो है जिसमें हमें किसी बाहरी निमित्त की आवश्यकता नहीं पड़ती है वो स्वाभाविक ज्ञान हमारा है लेकिन जैसे ही हम स्वाभाविक ज्ञान से निमित्त या निमित्त या काल से ज्ञान प्राप्त करने की अपने अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करते हैं तब हमारे निमित्त ज्ञान का प्रारंभ हो जाता है और वो सबसे पहले स्वयं से ही होता है अब जब स्वयं से प्रारंभ होता है फिर हम किसी दूसरी वस्तु व्यक्ति या स्थान के साथ में जुड़े जाते हैं तो स्वामी जी कहते हैं कि चक्षु स्रोत इत्यादि इंद्रियों से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कान से हम सुनते हैं हम आख से देखते हैं और ज्ञान प्राप्ति करने के साधन मुख्य रूप से ये दो बहुत हैं, ये दो बहुत अनिवार्य है यानी जो कैसे पड़ेगा दो अवस्थाओं का तो सकता जब हमारे हो, कहते हैं कि से हम दो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा दोस्तों का दिया हुआ होता है वो जो हमारा खुद का स्वाभाविक ज्ञान ईश्वर का भी नहीं है।, तो है।, तो जो जो जो जो है वो हमारा ही है वो ईश्वर ने भी हमें नहीं दिया है जैसे मैंने कहा कि मैं हूं ये ईश्वर का जन्म हमारा खुद का ही जन्म और भी ऐसे उदाहरण देखे जा सकते हैं विचार करने पर तो इस भी